देवी भागवत पाँचवा स्क भगवान विष्णु शंकर और ब्रह्मा का सुधाम में लौट जाना ब्रह्मा जी बोले देवताओं मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का विमान है उसे कोई स्त्री ही मार सकती है पुरुष नहीं मार सकते ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ तथा देवताओं हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले वहाँ संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान है उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग उस बैकुंठ में चले जहां भगवान विष्णु रहते हैं उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय विशे में विशेष रूप से विचार किया जाएगा इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े ब्रह्मा जी के पहुंचने के पूर्व ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को मिल गई थी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं यह जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया दोनों महानुभाव प्रसन्नता पूर्वक मिले गिरिजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए देवताओं के आसनों पर विराजने के पश्चात भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के उपरांत देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा भगवान शंकर ने पूछा ब्रह्मा जी किस प्रयोजन से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया है महाभाग आप आने का कारण अवश्य प्रकट करें ब्रह्मा जी बोले सुरेश स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्रादि समस्त देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है उसके भय से डर ये बेचारे पर्वतों की खोह में घूम रहे हैं महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं से शत्रुता ठाने हुए हैं इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है अतः उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं शंभो आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवताओं का आना हुआ है सुरेश्वर अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वैसे ही व्यवस्था करने की कृपा करें क्योंकि भूत भावन संपूर्ण देवताओं के कार्य का भार आप पर है याद कहते हैं ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया अत्यंत मधुर वाणी से वे ब्रह्मा जी से कहने लगे भगवान शंकर ने कहा विभो यह आपकी ही तो करामात है आपने ही तो इसे वरदान दे रखा है भला उससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य और क्या हो सकता है आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है और वह सभी देवताओं को भयभीत किए रहता है भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानों को मार सके संग्राम में पैर रखने के योग्य न तो मेरी पत्नी है और न आपकी ही महाभाग्योति ये देवियां यदि संग्राम में चली भी जाएं तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी महाभागा इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं है दूसरी किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मधोन्मत दुष्ट दानों को मार सके अतः मेरे मन में यह विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चले और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए क्योंकि संपूर्ण कार्यों का सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना समुचित होगा वे किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन प्रस्तुत कर देंगे व्यास जी कहते हैं भगवान शंकर के ऊपर युक्त बात सुनकर ब्रह्म प्रवृत्ति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उनका किया. तुरंत जाने के लिए सब उठ चले। शंकर ने भी साथ दिया समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन उन्होंने देखे शुभ की सूचना देने वाला कल्याण में वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा रास्ते में जाते समय जहाँ तहाँ पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले आकाश निर्मल हो गया दिशाएं स्वच्छ हो गई इस प्रकार देवताओं की यात्रा काल में मानो सभी शुभ शुभ योग सुलभ हो गए